डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत की मदद करने के लिए तुरंत ही लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर और देहरादून पुलिस पर फोन करकेटर पर डिवीजन चीफ के तौर पर ये दे दिया था कि जो भी देता है उन लोगों को फॉलो करना है सिर काटने वाला सीरियल मर्डर केस बहुत बड़ा मर्डर केस था और इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर कोई भी गलती नहीं चाहता था मैडम अगर आपने ये सुविधा पहले ही दे दी होती तो फिर अब तक तो मैं सीरियल मर्डर को अरेस्ट कर चुका होता विक्रांत ने डिविजन चीफ मैडम की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। डिवीजन चीफ भी विक्रांत विक्रांत की बात सुनकर हंस पड़ी और फिर इसके बाद ने उन्हें कहालूट किया और यहाँ से बाहर निकल गया तकरीबन 20 मिनट बाद चोर बाजार में शॉप चलाने वाले मोहसिन हसन को हर्ष द्वारा अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया हर्ष जब मोहसिन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचा तो वो गर्भ ऐसी सीना चौड़ा करके चल रहा था उस वक्त वो खुद को जेम्स बॉन्ड से कम नहीं समझ रहा था हर्ष हर बार पुलिस वालों को अपनी वीरता की दास्तान सुना रहा था मानो उसने किसी खून अपराधी को अपनी जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार किया हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था हसन के लोकेशन को हर्षित ने अपने सिस्टम से ही ट्रैक कर लिया था उसके मोबाइल के जीपीएस की मदद से हर्षित ने मोहसिन के एग्जैक्ट लोकेशन को बता दिया था इसके बाद हर्ष ठीक उस लोकेशन पर पहुँच गया वहाँ पर मोहसिन आराम से एक नाई की शॉप पर बाल कटवा रहा था हस वहां पहुंचकर बड़े आराम से उसे हथकड़ी पहना दिया अब मोहसिन को केस के रिगार्डिंग इंटेरोगेट करना था ऐसे में इंटेरोगेशन के लिए विक्रांत अपने साथ रूही और अनुष्का को भी लेकर आया था अनुष्का साइकोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पर इंटेरोगेशन में शामिल हुई थी जबकि रूही को इंटेरोगेशन के लिए इसलिए लाया गया था क्यूँकी वो जोधन सिंह के बारे में सब कुछ जानती थी ऐसे उसकी में उसकी मौजूदगी में मोहसिन को इंटेरोगेट करना आसान होगा रूही की कस्टडी जाह्हवी ने ले ली थी पहले डिवीजन चीफ मैडम को जानवी का यह पक्ष सही लगा था कि रूही मुजरिम है और उसे विक्रांत के साथ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए लेकिन फिर डिवीजन चीफ मैडम को जब यह पता लगा कि रूही सीरियल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की काफी मदद कर सकती है तो फिर उन्हें भी विक्रांत का डिसीजन सही लगा सो रूही अब फिर से विक्रांत के साथ काम में लग गई थी इंटेरोगेशन के समय विक्रांत को लगा था कि उसे मोहसिन से सच्चाई निकलवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हो सकता है कि उसे मोहसिन को दो चार हाथ लगाने भी पड़े लेकिन उसका ये सोचना गलत था दरअसल विक्रांत ने मोहसिन से साफ शब्दों में ये कह दिया था कि देखो मोहसिन साफ साफ बात है तुम्हें जितना कुछ पता है वो सब साफ साफ बता दो और अगर तुम सही इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो फिर पुलिस भी तुम्हारे साथ कोपरेट करेगी और तुम्हारे ऊपर जो भी चार्ज लगा है उसे भी कम करने का प्रयास किया जाएगा और अगर तुमने सीधे से पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फिर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ेगी मोहसिन को भी विक्रांत की यह डील ठीक लगी वैसे भी उसने कोई बड़ा क्राइम तो किया नहीं था उसके ऊपर ना तो कोई मर्डर का केस था और ना किसी लूटपाट का केस था बस उसके ऊपर चोरी का ही केस था ऐसे में अगर पुलिस उसके ऊपर लगे केस को क्लोज कर देती है तो फिर उसके लिए तो ये बेहतरी है ऐसे में उसने बिना किसी देरी के तुरंत ही पुलिस को सब कुछ बताना शुरू कर दिया मोहसिन देखने में शक्ल से ही चोर दिख रहा था उसके बाल आधे से ज्यादा झड़े हुए थे और मुंह में पान मसाला भरा हुआ था शक्ल ऐसी लग रही थी कि मानो सदियों से नहाया नहीं था हालांकि मोहसिन के बोलने के तरीके से विक्रांत को दो चीजें समझ में आई पहली बात तो ये है कि वाकई में मोहसिन का इस मर्डर केस से कोई कनेक्शन नहीं है और न ही तमिल स्टार वाले केस से कोई रिलेशन है वो चोर बाजार में अपनी दुकान चलाता है ऐसे में उसके गिल्टी साबित होने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था दूसरी बात इस आदमी के पास वाकई में ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है विक्रांत का शक सही था वाकई में जब मोहसिन ने बोलना शुरू किया तो फिर उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे विक्रांत समेत सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए पहले हम कुल छह लोग थे लेकिन पांचवे नंबर वाले ने और मैंने काफी बाद में जोधन सिंह को ज्वाइन किया था जबकि पहले से जो चार लोग थे वो बहुत पहले से वहाँ काम कर रहे थे मोहसिन हसन इस वक्त जोधन सिंह के बारे में और उसकी टीम के बारे में सब कुछ बता रहा था लेकिन मैं और पांचवे नंबर वाले पांचवें जोधन सिंह से ज्यादा कुछ नहीं सीखा था पहले से जो लोग थे उन लोगों ने जोधन सिंह के साथ बहुत दिन काम किया था उसने फिर आगे बोलते हुए कहा खा, खासतौर पर जोधन सिंह की जो स्किल थी वो बहुत गजब की थी वो चोरी करने के ऐसे ऐसे तरीके बताता था कि पूछो मत अच्छा उसका नाम भी बहुत मशहूर था इस वजह से अक्सर मैं सबसे यही कहता था कि मैं जोधन सिंह के साथ काम करता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जोधन सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था इसे सुनकर विक्रांत समेत यहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ ताजुब होकर देखने लगे और फिर सब बड़े ध्यान से मोहसिन की बातें सुनने लगे तीसरे नंबर वाले के साथ एक लड़की भी थी वो दोनों तो बाद में बिजनेस भी बन गए थे इन लोगों ने बाद में शादी कर ली थी और साथ में रहने लगे थे लेकिन फिर बाद में उनका शायद कुछ झगड़ा हो गया था और परिवार टूट गया इतना बोलते बोलते मोहसिन को मानो थकाई लगने लगी उससे अब बिना सिगरेट के रहा नहीं जा रहा था सो उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा साहब एक सिगरेट पिला दो ना। सिगरेट का पूरा गत्ता ला कर दूंगा लेकिन पहले फटाफट पूरी बात खत्म करो विक्रांत ने दिया। जल्दी करो बताओ तीसरे साथी और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था हालांकि अब तक सभी लोग इस सवाल का जवाब समझ चुके थे लेकिन फिर भी रूही ने कन्फर्म करने के लिए ये सवाल किया था मोहसिन को मजबूरन बिना सिगरेट के ही बोलना पड़ा उसका नाम अजय ठाकुर था और लड़की का नाम मीरा था मीरा ठाकुर जब मैं उन लोगों के ग्रुप में पहुंचा था तभी से उन लोगों का चक्कर चल रहा था और सबको पता था कि वो दोनों आगे शादी करने वाले हैं पांचवें मुझसे कुछ दिन पहले ही ग्रुप ज्वाइन किया था लेकिन उसकी बीमारी के चलते बहुत कम उम्र में ही मौत हो गई थी फिर उसके मरने के बाद अजय और मीरा की भी जल्दी ही मौत हो गई थी मैं उन लोगों के साथ छह महीने तक भी नहीं रहा था इसके बाद महोसी ने बताया कि एक्चुअली में जोधन सिंह के साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा शायद ही हम लोग कभी एक दूसरे से मिले हों हमें तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं याद होगा लेकिन इतना है कि जोधन सिंह बहुत चालाक था वो बहुत कम लोगों से मिलता था मुझे याद है कि लास्ट टाइम वो किसी बहुत बड़े काम के लिए गया था मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्यूँकी हम दोनों ही उस वक्त बॉस के लिए काम करते थे बॉस अचानक से यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो क्या जोधन सिंह मेन बॉस नहीं है ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्रांत सक्सेना की थी जो अब काफी कन्फ्यूज नजर आ रहा था नहीं नहीं हम लोगों के एक और सीनियर थे उन्हें हम लोग बॉस कहते थे